श्री कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे दुख के मुकुट को पहनकर ही मनुष्य के समक्ष सुख आकर उपस्थित होता है किंतु मनुष्य उस समय सुख में ही डूब जाता है वह भूल जाता है कि सुख के मस्तक पर दुख का मुकुट रखा हुआ है सुख को अपनाने पर भविष्य में दुख का भी अंगीकार करना पड़ेगा इस बात को उस समय वह सोच नहीं पाता है शास्त्र इसलिए उसका स्मरण दिलाकर उससे कहते हैं तुम केवल सुख की ही प्राप्ति को क्यों अपना स्वार्थ मानते हो सुख अथवा दुख इनमें से किसी एक का अंगीकार करने पर दूसरे को भी अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा अपने स्वार्थ को कुछ ऊँचे स्वर में बांधकर कर यह क्यों नहीं सोचते कि सुख भी तुम्हारा शिक्षक शिक्षक है दुख भी तुम्हारा शिक्षक है और जिससे सदा के लिए उन दोनों के हाथ से छुटकारा मिल सके वही तुम्हारा स्वार्थ या जीवन का ध्येय है अतः यह स्पष्ट है कि विवाहित जीवन में विवेक युक्त भोग तथा सुख दुख से परिपूर्ण विविध अवश्यम्भावी अवस्थाओं के अनुभव द्वारा क्षणभंगुर संसार के समस्त आपात सुखों से विराग युक्त हो जीवन जीव जिससे ईश्वर के प्रति पूर्ण अनुराग से रंजित तथा उनको ही सार वस्तु समझकर उनके दर्शन के निमित्त महान उत्साह के साथ अग्रसर हो सके इस बात की शिक्षा देना ही शास्त्रकारों का मुख्य उद्देश्य है यह निश्चित है कि संसार के किसी विषय को विवेकपूर्वक भोगने के लिए प्रवृत्त होने पर मन फिर उस विषय को त्याग देता है इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे अरे सत असत का विचार करना आवश्यक है सर्वदा विवेक करते हुए मन को यह समझना चाहिए कि मन तुम इस वस्तु को भोगना चाहते हो इसे खाने की तुम्हारी इच्छा है उसे पहनने के लिए तुम व्यग्र हो रहे हो किंतु जिन पंचभूतों के द्वारा आलू परवल चावल दाल इत्यादि का निर्माण हुआ है उन्हीं पंचभूतों से रसगुल्ला मिठाई आदि भी बने हैं जिन पंचभूतों के हाड़ मांस, रुधिर मज्जा से नारी के सुंदर शरीर की रचना हुई है उन्हीं से तुम्हारे समस्त मानवों के तथा गाय भेड़ बकरी आदि प्राणियों के भी शरीर बने हैं तो फिर उनको प्राप्त करने के निमित्त क्यों तुम इतना हाय हाय करते हो उससे तो कभी सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती इस प्रकार समझाने पर भी यदि मन मानने के लिए तैयार न हो तो विवेकपूर्वक दो एक बार भोग लेने के पश्चात उसे त्याग देना चाहिए जैसे मानो रसगुल्ला खाने के लिए मन अत्यंत चंचल हो उठा है किसी तरह भी शांत नहीं हो रहा है विचार आदि सब कुछ निरर्थक होता चला जा रहा है ऐसी स्थिति में कुछ रसगुल्ले ला कर खाते हुए मन से कहना चाहिए अरे मन इसी का नाम रसगुल्ला है आलू परवल की तरह पंचभूतों के विकार से इसका भी निर्माण हुआ है भोजन के बाद यह भी शरीर में जाकर रुधिर मांस मल, मूत्र बनेगा जब तक मुंह में है तभी तक इसमें मिठास है गले के नीचे उतरते ही फिर वह स्वाद नहीं रहेगा अधिक खाने से बीमार हो जाओगे इसी के लिए तुम इतने लालायत हो कितनी लज्जा की बात है लो अब खा लो भविष्य में फिर न मांगना सन्यासी भक्तों की ओर लक्ष्य कर साधारण विषयों को इस प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा भोगने के पश्चात त्यागा जा सकता है किंतु बड़े बड़े विषयों के लिए यह क्रम ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें भोगने के लिए प्रवृत्त होते ही बंधन में फंस जाना पड़ता है इसलिए बड़ी बड़ी वासनाओं के संबंध में विचारपूर्वक उनमें दोष देख मन में उन्हें दूर हटाना पड़ता है शास्त्रों के द्वारा विवाह के विषय में इस प्रकार महान उद्देश्य का उपदेश दिए जाने पर भी आजकल कितने व्यक्ति इस बात को मानते हैं विवाहित जीवन में यथा साध्य ब्रह्मचर्य का पालन कर कितने लोग अपना तथा जनसमाज का कल्याण साधन करते हैं कितनी महिलाएं अपने पतियों के समीप खड़ी होकर लोकहितकारी महान व्रत के लिए ईश्वर प्राप्ति की बात को जाने दीजिए उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है त्याग ही जीवन का ध्येय है यह मानकर कितने पुरुष अपनी पत्नियों को उस संबंध में शिक्षा प्रदान करते हैं हाँ भारत एक बार विचार कर देखो कि पाश्चात्य के भोग सर्वस्व जड़वाद ने धीरे धीरे तुम्हारी अस्थि मज्जा में प्रविष्ट होकर तुम्हें कैसा मेरुदंडहीन वशु सदृश बना दिया है श्री रामकृष्ण देव वर्तमान विवाहित जीवन के दोषों का उल्लेख कर निरर्थक ही क्या अपने सन्यासी भक्तों से कहा करते थे अरे जब भोग को ही सर्वस्व या अपने जीवन का ध्येय बनाना दोषयुक्त है तो विवाह के समय कुछ फूल फेंकने से ही क्या वह विवाह शुद्ध बन जाता है उसका दोष दूर हो जाता है कह नहीं सकते कि वास्तविक विवाहित जीवन में भारत में इंद्रिया शक्ति क्या किसी और समय इतनी प्रबल हुई थी इंद्रिय परित्रृप्ति के अतिरिक्त विवाह का कोई और महान पवित्र तथा विशाल उद्देश्य भी है इस बात को आजकल हम प्रायः भूल ही बैठे और इसीलिए दिनों दिन हम पशुओं से भी अधम बनते चले जा रहे हैं नवीन भारत भारती के उस पशुत्व को दूर करने के निमित्त ही श्री कृष्ण देव का विवाह है उनके जीवन के अन्य समस्त कार्यों की तरह उनका विवाह रूप कार्य भी लोक कल्याण के लिए अनुष्ठित हुआ है श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे यहाँ जो कुछ करना है वह केवल तुम लोगों के लिए है अरे मेरे द्वारा सोलह आने किए जाने पर तब कहीं तुम एक आना भर अनुष्ठान करते हो और मैं यदि खड़े होकर पेशाब करूं, तो तुम लोग घूम घूम कर ऐसा करने लगोगे इसीलिए विवाहित जीवन के कर्तव्य को अंगीकार कर श्री राम कृष्ण देव ने सबके समक्ष महान आदर्शों का आचरण किया था यदि वे स्वयं विवाह न करते तो गृहस्थ लोग यह कहने लगते विवाह न करने के कारण ही ब्रह्मचर्य की इतनी बातें करना उनके लिए संभव हो रहा है पत्नी को अपनाते हुए यदि वे उसके साथ एक जगह निवास करते तब हम देखते कि कैसे वे हमें इस प्रकार लंबे लंबे उपदेश दे पाते और इसीलिए उन्होंने केवल विवाह किया सो बात भी नहीं है श्री जगन्माता के पूर्ण दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जब दिंब्योन्माद दशा उनके लिए सहज हो गई तब पूर्ण ज्योति विवाहित पत्नी को उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपने समीप बुला कर रखा उनके भीतर श्री जगदम्बा के साक्षात आविर्भाव को प्रत्यक्ष कर श्री षोडशी महाविद्या के रूप में उन्होंने उनका पूजन तथा आत्मनिवेदन किया पत्नी के साथ आठ महीने तक निरंतर एक जगह उन्होंने निवास तथा उनके साथ एक ही सैया पर शयन तक किया एवं पत्नी की शिक्षा उनके चित्त की शांति तथा आनंद वर्धन के निमित्त कभी कभी वे कामार तथा अपने ससुराल जयराम बाटी में जाकर दो एक महीने वहाँ रहे भी जब दक्षिणेश्वर में अपनी पत्नी के साथ श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार एक साथ निवास किया था उस समय की बातों का स्मरण कर श्री माता जी अभी तक महिला भक्तों से कहा करती थी हैं वे ऐसे अपूर्व दिव्य भाव में डूबे रहते थे कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती भावाविष्ट होकर वे कितनी ही बातें किया करते